पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय योग दर्शन योग का महत्व योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है योग सारे संप्रदायों और मत मतांतरों के पक्षपात और वाद विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है जो तत्व का ज्ञान स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखाता है और मनुष्य को उसके अंतिम ध्येय तक पहुँचाता है सारी श्रुति स्मृतियाँ योग की महिमा का गान कर रही है योग का वास्तविक स्वरूप योग के संबंध में नाना प्रकार की फैली हुई भ्रांतियों के निवारणार्थ उसके वास्तविक स्वरूप को समझा देना अत्यावश्यक है मोटे शब्दों को में योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना है चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात बहिर्मुख होते हैं आत्मतत्व से प्रकाशित चित्त अहंकार रूप वृत्ति द्वारा अहंकार इंद्रियों और तन्मात्राओं रूप वृत्तियों द्वारा तन्मात्राएँ सूक्ष्म और स्थूल भूत और इंद्रियां विषयों की वृत्तियों द्वारा बहिर्मुख हो रही है जितनी वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जाएंगी, उतनी ही उनमें रज और तम की मात्रा बढ़ती जाएगी और उससे उल्टा जितनी वृत्तियाँ अंतर्मुख होती जाएंगी उतना ही रज और तम के पूर्वक सत्व का प्रकाश बढ़ता जाएगा जब कोई भी वृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्म स्वरूप शेष रह जाता है योग के तीन अंतर्विभाग योग के मुख्य तीन अंतर्विभाग किए जा सकते हैं ज्ञान योग उपासना योग और कर्म योग। ज्ञान योग भौतिक पदार्थों का जान लेना अर्थात सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञान योग नहीं है बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थों से परे अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत अथवा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोष अथवा शरीर इंद्रियों मन अहंकार और चित्त से परे गुणातीत शुद्ध परमात्म तत्व को जिसके द्वारा इन सब में ज्ञान नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है संशय विपर्य रहित पूर्ण रूप से जान लेना ज्ञान योग है यह ज्ञान केवल पुस्तकों के पढ़ लेने से या शब्दों द्वारा सुन लेने मात्र से ही नहीं प्राप्त हो सकता इसके लिए उपासना योग की आवश्यकता होती है उपासना योग एक प्रत्यय का प्रवाह करना अर्थात चित्त की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहराने का नाम उपासना है किसी सांसारिक विषय की प्राप्ति के लिए इस प्रकार एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है उपासना योग नहीं है यह उपासना योग तभी कहलाएगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्म तत्व की प्राप्ति हो इसको स्पष्ट इस शब्दों में यो समझना चाहिए कि जिस प्रकार जल के सर्वत्र भूमि में व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध धारा को किसी स्थान विशेष से खोदने पर निकाला जा सकता है उसी प्रकार परमात्म तत्व के सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अंतर्मुख होकर प्राप्त किया जा सकता है यह जो चित्त को किसी विशेष ध्येय विषय विशे लक्ष्य पर ठहराकर शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने का यत्न किया जाता है यही उपासना योग है इस एकाग्रता रूप उपासना को संप्रज्ञात समाधि तथा संप्रज्ञात योग कहते हैं इसके पश्चात जो सर्व वृत्तियों के निरोध होने पर शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति है वह ज्ञान योग है इसी को असंप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात योग कहते हैं इसके लिए किसी एकांत निर्विघ्न शुद्ध स्थान में सिर गर्दन और कमर को सीधा एक रेखा में रखते हुए किसी स्थिर सुख आसन से बैठना प्राणों की गति को धीमा करना और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर चित्त के साथ अंतर्मुख करना आवश्यक है फिर यह देखना होगा कि अंतर्मुख होने के लिए किस स्थान को लक्ष्य बनाया जाए वैसे तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है किंतु उनके शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए अपने ही शरीर से किसी स्थान को लक्ष्य बनाने में सुगमता रहती है इसमें पांच विषयवती प्रवृत्ति के स्थान हैं अर्थात नासिका का अग्रभाग गंध का जिह्वा का अग्रभाग रस का तालु रूप रूप का जिह्वा का मध्यभाग स्पर्श का और जिह्वा का मूल भाग शब्द का स्थान है